काम वेदीय तलोकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्यकार भगवान स्रोत्र से वाक्य में ुक्त पदार्थ का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कह पुनः अत्र पदार्थ पदार्थे पूर्व पक्षी का प्रश्न है स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि उत्तरवाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व तो दोष न होने पर भी स्रोत्र इत्यादि उत्तर वाक्यस्थ पदार्थ क्या होगा इस प्रश्नार्थ प्रश्ट इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा कि स्रोत्र से इत्यादि का पदार्थ है स्रोत्रादि का प्रेरक चेतन स्रोत्रादि की प्रवृत्ति जिसके प्रयोजनार्थ है वह तुम्हारा जिज्ञास ब्रह्म है ये प्रतिवचन वाक्य का अर्थ है इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया भाष्कर भगवान के द्वारा कि स्रोत्र की शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्ति दिख रही है ये सबके अनुभव में आ रही है यह प्रवृत्ति चेतन की प्रेरणा के बिना संभव नहीं है तो यह निश्चित होता है कोई ना कोई चेतन इसका प्रेरक है जिसके सामर्थ्य से जड़ स्रोत्र में शब्द ग्रहण रूप व्यापार हो रहा है शब्द का अभिव्यंजन हो रहा है शब्द का ज्ञान हो रहा जड़ में ज्ञान का सामर्थ्य नहीं होता जैसे जल में जलाने का सामर्थ्य नहीं है लेकिन उबलता हुआ जल कहीं शरीर में पड़ जाए तो शरीर को जला देता है तो मानना होता है कि स्वभावतः अदाहक जल में दहन सामर्थ्य किसी अन्य के निमित्त से है वो स्वभावतः दाहक अग्नि निमित्तक स्वभावतः अदाहक जल में दहन सामर्थ्य है ऐसे ही स्वभावतः प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो है उसके निमित्त से स्वभावतः जड़ इंद्रिय में प्रकाशन का सामर्थ्य होगा ज्ञान का सामर्थ्य होगा वो जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है उसे यहां पर श्रोत्र से वाक्य के अर्थ के रूप में लेना है वो पदार्थ है जड़ स्रोत्र इंद्रिय में शब्द ज्ञान का सामर्थ्य जिसके स्वाभाविक ज्ञान रूप के निमित्त से हैं वह श्रोत्र से स्रोत्र इस वाक्य का अर्थ है इसे भाषकर भगवान ने बताया और इसी अर्थ को स्रोत्र से श्रोत्रम इस श्रुति के अन्य श्रुति वचनों से संवादित करने के लिए कई एक श्रुति वचन तथा गीता के भी दो वचन भस्कर भगवान ने बताए समर्थक <clears throat> आत्मना एवं एम सास्ते यह ब्रधारण्य श्रुति भी यही बता रही है ये जो कार्यक्रम संघा आता है या स्वप्न अवस्था में विचरण करने वाला जीव है स्वप्न जगत का अवभाषक वह आत्मज्योति से ही स्वप्न का अवभाषक होता है वहां कोई लो, बाह्य लौकिक ज्योतिया नहीं है तस्य भाषा में भाषा सर्वमिदम विभाती यह श्रुति भी ज्ञानस्वरूप आत्मनिमित्त से ही जगत में अवभाषक के रूप में प्रसिद्ध सूर्यादि का अवभास हो रहा है ये बता रही है सारा जगत प्रकाशित हो रहा है उसे और सूर्य को भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत अवभासन सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है, सूर्य, है स्कुर्थी देखा। स्कुर्थी देखा। सूर्य का सूर्य को प्रकाशित करना हाँ तो अवभासन सामर्थ्य देना अवभासन सामर्थ्य क्या है ए जगत को दिखा रहा है सूर्य वह यदि चेतन आत्मा सूर्य को सत्ता स्पूर्ति देता है जो अधिष्ठान वो सत्ता सत्तास्फूर्ति देना ही अवभाषित करना युद्ध करना है फिर सूर्य जो है प्रकाशित करता है सत्ता सत्तास्फूर्ति अपने अधिष्ठान भूत चेतन से पा करके ये न सूर्यस्तपति तेजसाहिध से बताया जा रहा है ऐसे गीता में भी तेरा और पंद्रहवे अध्याय में बताया कि आत्मा से ही सारा जगत अवभाषित होता है और नित्य नित्याम चेतन चेतना नाम यह कट श्रुति भी यही बता रही है तो से स्रोत्र इत्यादि प्रतिवचन वाक्य का पदार्थ भी अनुपपन्न नहीं है उपपन्न है इसलिए प्रतिवचन वाक्य के पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोष से भी रहित यह प्रतिवचन वाक्य है प्रश्न अनुरूप्य भी है और पदार्थ भी उपपन्न है अब श्रोत्रादि एव इत्यादि से स्रोत्र श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन वाक्य के तात्पर्य को भाष्यकार भगवान बताने जा रहे हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार श्रोत्रादि एव इत्यादि तात्पर्य बोधक भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में प्रतिवचनस्य से तात्पर्यम् तात्पर्य आह प्रतिवचन से शिष्य के प्रश्न का उत्तर रूप जो वचन है आचार्य के मुख से निकला हुआ वचन उसका संक्षेप में तात्पर्य कथन भाष्यकार भगवान करते हैं स्रोत्रदी सर्व आत्मूत चेतन प्रसिद्ध तद निवर्त जो जीव चैतन्यूजी प्राणी है इन सभी आविद्यक प्राणियों का ये निश्चय है क्या निश्चय है कि ये स्रोत्रादि ही आत्मा है मैं हूं स्रोत्रादि संघात में ही अहम बुद्धि अविद्या अवस्था में सब प्राणियों की है इसलिए सभी प्राणियों को व्यावहारिक अवस्था में मैं के रूप में श्रोत्रादि ही निश्चित है प्रसिद्ध करते निश्चित है और श्रुति ये जो भ्रांति है लोगों की श्रोत्रादि ही आत्मा है करके मैं है करके इस भ्रांति का निराकरण कर रही है श्रोत्रादि का जो श्रोत्रादि है इन्हें श्रोत्रादि में अपने अपने विषय प्रकाशन सामर्थ्य का निमित्त जो चेतन है वह श्रोत्रादि से अलग है वह आत्मा है वह ब्रह्म है ये स्रोत्र से इत्यादि प्रतिवचन वाक्य का तात्पर्य है श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि का व्यावर्तन अपने अधिकारी के करना इसमें इस वाक्य का तात्पर्य है इसे भाषकर भगवान ने कहा कि स्रोत्रादि एवं सर्वस्य आत्मभूतम चेतनम स्रोत्रादि को सभी व्यावहारिक अवस्था में आत्मरूप चेतन समझते हैं यही आत्मा आत्मा चेतन है और वो आत्मा कौन है तो ये स्रोत्रादि है अनात्मा जड़ है आत्मा चेतन है ये तो मानते हैं लेकिन वो चेतन आत्मा कौन है तो शब्द आदि विषयों का अभिव्यंजक स्रोत्रादि ही आत्मा है ये भ्रांति लोगों में हैं यानी ये भ्रांति भ्रम विपरीत निश्चय यह निवर्तित अस्विन प्रतिवचन वाक्य ये जो प्रतिवचन वाक्य हैं इसमें इसी भ्रांति का निवर्तक यथार्थ स्वरूप आत्मा का ज्ञापन करके निवृत्त किया जा रहा है भ्रांति को तद इह निवर्त्यते हाँ निवर्ते कर्मणि प्रयोग हाँ, हाँ, प्रतिवचन हाँ, आध्यार करना तो ये प्रतिवचनात्मक जो श्रुति है उसके द्वारा निवृत्त किया जा रहा है विपरीत निश्चय और स्पष्ट करते हुए आगे भस्कर भगवान लिखते हैं अस्थि किमपी विद्वद बुद्धिगम्यम अजम् श्रोत्रादेरपि इति प्रतिवचन सर्वातम कूटस्थम अजरम अमृतम अभय अजम श्रोत्रदेरप्रोत्रादी तत्मथ्य नितिवनशब्दे तेकत बुद्धि विदुद्धिगम्य सर्वातम थम अजरम अम्रितम अजम श्रोत्रादे रपि अजम्रोत्रदेर और श्रोत्रादे श्रोत्रादे रपि रपि का का अर्थ अर्थ करते हैं ये श्रोत्रादे श्रोत्रादी का अर्थ हैं ये है अस्ति कोई न कोई है क्या है तत्मथ्य निमित्त में स्वतः जड स्रोत्रादि अभिव्यंजन सामर्थ्य निमित्तम निमित्त किमी अस्वकरण स्वतः जड़ स्रोत्रादि में जो शब्दादि अभिव्यंजन सामर्थ्य है उसका निमित्तभूत कोई न कोई चेतन विद्यमान है वह स्रोत्रादि से अलग है उसका अनुभव विद्वानों को होता है इसलिए कहते बुद्धि गम्यम दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी इस कठ वाक्य के अनुसार जो साधक की साधना से निवर्त दोषों से रहित बुद्धि है तत्वसी इत्यादि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् अहम ब्रह्मास्मी बुद्धि की वृत्ति को बुद्धि कहा जा रहा है विद्वत बुद्धि शब्द से लेना है स्थित प्रज्ञ की बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ की बुद्धि वो ब्रह्मनिष्ठ की बुद्धि होती है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक चरम परिणामवती तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई परमासे युक्त वो है विद्वत्त बुद्धि जिसमें अविद्या ग्रंथि का उच्छेद हो गया है ऐसी बुद्धि आवाना पादक आवरण से भी रहित और उनसे उस बुद्धि से विद्वत् बुद्धि से गम्य है अनुभव योग्य स्रोत्रादि में शब्दादि अवभासन सामर्थ्य का कोई न कोई निमित्त विद्वानों के बुद्धि से अवगत होने वाला है अस्ति वो कैसा है विद्वान जिसका मय के रूप में अनुभव करते हैं कहते हैं वह सर्वांतर है इसलिए सर्वांतर तमम तम प्रत्यय अनेकों में से एक की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए होता है तो अन्नमय कोश से प्रारंभ करके सर्वांतर तम जो आत्मा है वहां तक छ है पहला आनंद अन्न, अन्न, अन्न, अन्नमय कोश ऐसे पांच कोष और इन पांचों कोषों का से भी अभ्यंतर छठा है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य से तैत्रिय में जिसको कहा जाता है वो तो ये छह हो गए इनमें से पांच है अंतर अभ्यंतर अन्नमय के अभ्यंतर हैं पांच अन्नमय है, है सबसे बाहर इन पांचों में से सबसे आभ्यंतर कौन है वो ब्रह्म प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म उसे कहा जाएगा सर्वाभ्यंतर तम सर्वाभ्यंतर से तो पांचों को भी कहा जाएगा प्राण में से लेकर के ब्रह्म तक उनमें से एक एक अभ्यंतर अभ्यंतर तर ऐसे होते जाते हैं प्राणमय से भी अभ्यंतर मनोमय विज्ञान में आनंदमय और ब्रह्म और उस मनोमय से भी अभ्यंतर तीन हैं है। विज्ञान में आनंदमय और ब्रह्म विज्ञानमय के भी अभ्यंतर है दो आनंदमय और ब्रह्म और आनंदमय के भी अभ्यंतर है एक और उससे अभ्यंतर कौन है तो उससे अभ्यंतर कोई नहीं है वो आभ्यंतरत्व की पराकाष्ठा है उसमें निरतिशय आभ्यंतरत्व है वहां जाकर के आभ्यंतरत्व की सीमाएं समाप्त होती है इसलिए तम प्रत्यय हुआ सर्वाभ्यंतर तमम श्रोत्रादि में अपने अपने विषय के अभिव्यंजन सामर्थ्य का निमित्त भूत वह श्रोत्रादि तो विज्ञानमय कोश तक ही चलते हैं ना नो मनोमय कोष में पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन विज्ञानमय कोश में पंच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि और उससे भी अभ्यंतर है में और उससे भी अभ्यंतर हैं ये और वो जो आनंदमय से भी आभ्यंतर हैं वो हैं स्वतः चिद्रूप चेतन उसमें उसका स्वरूप ही अवभासन है जैसे अग्नि का स्वरूप ही दहाक है स्वरूपतः तो दहाकत्व तो है ऐसे उसमें स्वरूपतः अवभासन है और उसके उससे अतिरिक्त में कहीं अवभासन सामर्थ्य दिखता है दहाकत तो अग्नि से अतिरिक्त कहीं दिखता है तो अग्नि के निमित्त से ऐसे अवभासन स्वरूप है जिसका आत्मा का उससे अतिरिक्त किसी नात्मा में अवभासन दिखता है सामर्थ्य तो वह इसी के निमित्त से है इसके संपर्क से है यह कहा जा रहा है। वो है स्रोत्रादि का स्रोत्रादि प्राचुर्थ में प्राचुर्याथ में और जो प्रिय मोद प्रमोदादि वृत्ति से वृत्तियों से युक्त ये है मन को अंतकरण कहो वो है आनंदमय कोश सुसुप्ति में भी सामान्य अंतकरण रहता है और वहाँ भी आनंद प्रचुरता है इसलिए आनंदमय कोश कहा जाता है अविद्या तम प्रधान अविद्या है और आ, आनंद प्राचुर्य है दुख नहीं है तो सर्वाभ्यंतर वो सर्वाभ्यंतरतम वो स्रोत्रादे स्रोत्रादि का विशेषण है ऐसा कोई ना कोई स्रोत्रादि का स्रोत्रादि है जो सर्वाभ्यंतर है और जिसका विद्वान मैं के रूप में अनुभव करते हैं और वो निर्विकार हैं इसे कूटस्थम शब्द से बताया जा रहा है कूटस्थ है वो आनंद मयादि तो विकारी हैं कूटस्थ नहीं है और अजर हैंने जरा से रहित हैं और क्या है आजरम, अमृतम अभयम अजम तो कूटस्थत्व को ही स्पष्ट करते हुए आजरम, अमृतम और अजम पद हैं यानी जरा नामक जो विकार हैं उससे रहित हैं अमृतम से बताया जा रहा है अंतिम विकार विनाश से रहित है अजम से बताया जा रहा है प्रथम विकार से रहित है और अभयम बता रहा है भय तथा भय हेतु से रहित है भय का हेतु होता है द्वैत द्वैत दर्शन से भय होता है ना विभेती अस्मात्ति भयम ऐसी भय शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो भय शब्द का अर्थ है भय का हेतु और अभयम का अर्थ हो जाएगा उससे रहित नास्ति भयम् यस्मिन तद् अभयम् ऐसी उत्पत्ति करने से अभय शब्द का अर्थ निकलता है भय के हेतु से रहित सर्वाभ्यंतर जो ब्रह्म है उसमें भय का हेतु द्वैत प्रतीति नहीं है द्वितीयत्व तो नहीं है अद्वैत है द्वितीयद्वय होती श्रुति द्वैत से भय बता रही है तो अभयम, वो है एने बुद्धिगम्यम अस्ति। वो अस्थ है्रोत्रदि का स्त्रोत्रदी स्रोत्रादिश्रोत्रदि और स्रोत्रादि रपी स्रोत्रादि का अर्थ क्या निकलेगा तो कहते तत्सामर्थ्य निमित्तम तत्सामर्थ्य में तत्शब्द से स्रोत्रादि को लेना है स्रोत्रादि के शब्दादि अभिव्यंजन को लेना है स्रोत्रादि का जो शब्द आदि अभिव्यंजन रूप व्यापार है उस व्यापार का सामर्थ्य निमित्त जो है स्रोत्रादि में वो हैं स्रोत्रादि का स्रोत्रादि ये सब इन शब्दों से सर्वाभ्यंतरतम कूटस्थम अजम अजरम इत्यादि शब्द का अर्थ समन्वित हो रहा है कि इसमें ब्रह्म में, में। इसलिए स्रोत्रादि रपि स्रोत्रादि का अर्थ निकलेगा ब्रह्म वो वास्तविक आत्मा है तो ये तत्साम निमित्त इसके पास में थोड़ा सेज जोड़ने के लिए टीकाकार कहते हैं ये शेष जोड़ना यस्मात्ति तस्मात् आत्मबुद्धि सं इति शेष तो ये जो तत्सामर्थ्य निमित्तम है इसके पास पास में इतना जोड़ना है यहां दोनों जगह यशमा छपा है अंतिम दूसरा जो यशमात शब्द है उसके स्थान पर होना चाहिए शुरू में एक यस्मात है यस्मात अस्ति स्रोत्र से इसके बाद भी यश्मात ही छपा है उसको तस्मात होना चाहिए तस्मात है ना वही पुराने पुस्तक में तस्मात नहीं है यस्मात है उसको तस्मात करना कि तस्मात स्रोत्रादो आत्मबुद्धि संत त्यक्तव्या ये इतना शेष जोड़ना है कहाँ पर जोड़ना है <coughs> सामर्थ्य निमित्तम इसके पास में तो अर्थ क्या निकलेगा कि जिस कारण से कोई न कोई सर्वाभ्यंतर कूटस्थ अजर अमृत अभय वस्तु विद्यमान है विद्वानों के बुद्धि से अनुभव में आने वाली वह श्रोत्रादि में शब्दादि अभिव्यंजन सामर्थ्य का निमित्त है ऐसी वस्तु जिस कारण से विद्यमान है कारण से अधिकारी को चाहिए कि श्रुति के इस श्रोत्र से श्रोत्रम उपदेश को सुन करके अभी तक अनादिकाल से जिन स्रोत्रादियों में आत्मबुद्धि कर रहा है उनमें आत्मबुद्धि का परित्याग करें और स्रोत्रादि का स्रोत्रादि जो है उसे मैं समझे उसका मैं के रूप में अनुभव करके स्रोत्रादि को मैं के रूप में छोड़ दें इतना जोड़ना है? ये श्रोत्र प्रतिवचन वाक्य का तात्पर्य है। ये कह रहे हैं कि यस्मात् अस्ति अस्थ्य स्रोत्र तस्माद आत्मबुद्धि त्यक्तिया तत्समनिमित वह इती उसके साथ जुड़ेगा इति प्रतिवचनम शब्दार्थस्य उपपद्यते एव इस प्रकार प्रतिवचन वाक्य प्रश्न के अनुरूप उपपन्न होगा और इस वाक्य का शब्दार्थ भी उपपन्न होगा यानी वाक्यर्थ भी ठीक है और प्रश्न का अनुरूप ही प्रतिवचन भी है दोनों दोष नहीं है ये यहां पर स्रोत्र से श्रोत्र ये जो प्रथम अवान्तर वाक्य है इसकी व्याख्या पूरी होती है बाद में आता है दूसरा अवान्तर वाक्य मनसो मनोयत। इसकी व्याख्या भषकर भगवान प्रारंभ करते हैं तथा मनसो अंतकरण से मन मनसो मनो यत इसमें मनस मनह इन दो पदों की व्याख्या की जा रही है तो जैसे स्रोत्र से श्रोत्रम का अर्थ निकला क्या अर्थ निकला कि स्रोत्र में शब्दाभ्यंजन सामर्थ्य का निमित्त जो चेतन है वो वास्तविक आत्मा है स्रोत्र ही आत्मा नहीं है ऐसे मनसो मनो यत इसमें मनसह मनह का अर्थ भी यही निकलेगा मनह शब्द से लेना है अंतकरण को अंतकरण सामान्य को उसमें चारो आ जाएंगे मन बुद्धि दो करो या चित्त अहंकार को जोड़कर के अंतकरण चतुष्टय मान लो तो ये अंतकरण चतुष्टय यह भी अपचकृत पंचभूतों के सम्मिलित सत्व गुण का परिणाम स्वरूप होने से इसके उपादान कारण पंचभूत जड़ है तो ये भी जड़ है जड़ होने से इसमें मनन सामर्थ्य सुख नहीं होगा लेकिन इसमें भी अपने मनन अध्यवसाय चिंतन आदि व्यापार दिख रहे हैं यह व्यापार अंतकरण के जिस चेतन से अधिष्ठित होकर के हो, हो रहा है। जिस चेतन की से सत्ता स्पूर्ति पाकर के हो रहे हैं वह चेतन मनस मन इसमें कहा जा रहा है मन शब्दित अंतकरण के अध्यवसायादि व्यापार में अंतकरण को अपनी सन्निधि मात्र से प्रवृत्त करने वाला निर्विकार चेतन वह आत्मा है न कि अंतकरण मन कई अस्तिक लोग भी अंतकरण विशेष जो बुद्धि है विज्ञान में कोश जिसको कहा जाता है उसी को आत्मा मानते हैं शरीर भोगायतन है भोगोपकरण बाह्य इंद्रिया तथा मन है अंत, अंतकरण और बुद्धि रूप जो विज्ञान में कोष है उसे परमाता मानते हैं वही कर्ता भोक्ता है उसे आत्मा मानते हैं मीमांसक भी न्यायिक भी और वैशेषिक भी उनके दृष्टि में ही आत्मा है विज्ञान में ही वो तीन कोषों से तो अलग मानता है, लेकिन विज्ञान में कोष को ही आत्मा के रूप में स्वीकारते हैं उन्हें श्रुति कह रही है कि वह आत्मा नहीं है वो विज्ञान की यानी बुद्धि का जो परिणाम है अहम अहम इत्याकारक चित्तवृत्तियों का प्रवाह उसे आलय विज्ञान मानते हैं तो अंतकरण में दो वृत्तियां बनती हैं बनती तो असंख्य वृत्तियां उनका दो में अंतर्भाव किया जाता है उन, उनका नाम है आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान है अहम इत्याकारी का चित्तवृत्ति और ईदम इत्याक चित्तवृत्ति है प्रवृत्ति विज्ञान और ये क्षणिक होने से इनका प्रवाह चलता रहता है या तो ईदम वृत्ति होगी या तो अहम वृत्ति होगी ये दो वृत्तियां चलती रहती हैं सांसारिक जो जीव हैं संसारी उनमें प्रवृत्ति विज्ञान भी रहता है आलय विज्ञान भी रहता है और साधना करते करते साधक प्रवृत्ति विज्ञान का विलय कर देते हैं आलय विज्ञान में तो जब समस्त प्रवृति विज्ञान का विलय हो जाता है अहम इत्याकारक वृत्ति का प्रवाह मात्र रहता है तो मुक्ति अवस्था मानी जाती है मुक्त पुरुषों में अहम इत्याक वृत्तियां ही रहती हैं तो क्षणिक होने के कारण ये चलता रहेगा मोक्ष में भी आलय विज्ञान और आस्तिक जो है मीमांसक सांख्य और मीमांसक न्यायिक और वैशेषिक इनके अनुसार ये बुद्धि नहीं बुद्धि क्या नाम बुद्धि वृत्ति नहीं बुद्धि परिणामी जो है वो आत्मा है वो परिणाम को आत्मा मान रहे हैं आलय विज्ञान रूप परिणाम को चित अहम इत्याकारक वृत्ति को वे कहते हैं अहम वृत्ति भी जिसका परिणाम है वह अंतकरण सामान्य बुद्धि सामान्य वो आत्मा है उनके यहाँ आस्तिकों के यहां ये दोनों में अंतर है और सांख्य आनंदमय को आत्मा मानते हैं सांख्य और योगी और उनसे भी आगे ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म वो है आत्मा वेदांति कहते हैं वो एक है तो ये मनसो अंतकरण से मन तो अंतकरण में मनन अध्यवसायादि व्यापार का सामर्थ्य दिख रहा है वह सामर्थ्य जिस चेतन की संनिधि मात्र से अंतकरण में आता है वह चेतन कूटस्थ अजर अमर है वो आत्मा है वो ब्रह्म है उसे मनोसो मनोयत से कहा जा रहा है वो तुम्हारा जिज्ञास से ब्रह्म है जिस विषय तुमने प्रश्न किया है ऐसा आचार्य शिष्य को कह रहे हैं मनोसो मनोयत इसमें मनस मनका शब्दार्थ बता करके अब और स्पष्टीकरण कर रहे हैं मन पदार्थ का वो चेतन ही निर्विकार चेतन मनस मन पदार्थ है इसे कह रहे हैं नी अंत करण अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा दीपित स्विषय संकल्पध्यवसायादि सामर्थ स न कार वह सात के साथ होगा नतःकरण चैतन्य ज्योति से दीपित हुए बिना अंतरिण का बिना स्व विषय संकल्प अध्यवसायदि करने में समर्थ नहीं होता तो अंतकरण में अपने व्यापार संकल्प अध्यवसायदि का जो सामर्थ्य है वो जिस चैतन्य रूप आत्मा की सन्निधि से आ रहा है आत्मा से सत्ता स्पूर्ति पाकर के आ रहा है वह मनसो मन इस वाक्य से ग्राह्य है उसे मनस मना कहा जा रहा है ये करते हैं तस्मात मनसोपी मन वो जो चैतन्य ज्योति है जिससे सत्ता स्पूर्ति पाकर के मन संकल्प कर रहा है बुद्धि निश्चय कर रही है वह चेतन मन का मन है उसे मनस मनह शब्द से कहा जा रहा है। संकल्प है एक सकारात्मक सोच वृत्ति और उससे विपरीत वृत्ति विकल्प है दो प्रकार की वृत्ति होती है ईश्वर में संकल्प ही होता है विकल्प नहीं होता जीव में संकल्प विकल्प दोनों होते हैं किसी भी कार्य का निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त होता है तो पूरा एक बार निश्चय हुआ तो उससे विपरीत कोई वृत्ति आएगी नहीं ऐसा नहीं होता दोनों सोच साथ साथ जीव में आती हैं, जिसका जितना चित्त शुद्ध होगा विकल्पात्मक वृत्तियाँ उसमें कम आती हैं संकल्प अधिक होता है और पूर्ण शुद्ध चित्त जो होता है उसमें फिर विकल्प नहीं रहता संकल्प ही संकल्प होता है संकल्प विरोधी संकल्प की विरोधी वृत्ति है विकल्प जो संकल्प विकल्प करते हैं है? वो विकल्प नहीं संकल्प विकल्पात्मक मन है ना तो संकल्प विकल्पात्मक मन है का अर्थ है ये दो प्रकार की वृत्तियों से युक्त है किसी भी इसमें ये करते हैं तो दो आते हैं संकल्प भी विकल्प भी, भी आता वो सूत्र बताइए विकल्प का लक्षण करने वाला अभी सूत्र हमारे एक तो अर्थ शून्य शब्द मात्र विकल्प एक विकल्प का वो भी लक्षण होता है वो नहीं और एक विकल्प पदा संशय होता है जो नहीं, ये कहते हैं दो कोटि एक ये विकल्प तो विकल्प शब्द के अलग अलग में अलग अलग होंगे तो वहां का निश्चित अभी क्या ये किया हमको ये नहीं है तो संकल्प विकल्पात्मक मन है और संकल्प विकल्प का उपलक्षण है ये मन का व्यापार हुआ बुद्धि का व्यापार है अध्यवसाय यह जो अपने अपने व्यापार का सामर्थ्य मन बुद्धि में दिख रहा है वह जिसके निमित्त से है उस सामर्थ्य का जो निमित्त है वह मनसो मनोयत शब्द से लिया जा रहा है उसे कहते हैं मन का मन तस्मात मनसोपी इति तो यहाँ पर मन शब्द का प्रयोग मन बुद्धि दोनों के लिए है ये कहते भाष्कर भगवान आगे कि यहा बुद्धि एकी एकीकृत्य निर्देशो मनसः इति मनस इतिष्ठ्यंत मनस पद है वह बता रहा है मन बुद्धि दोनों को और इसी के अंदर से चित्त और अहंकार को भी अलग करना है तो चारों को मनस इस पद से लेना है अंतकरण चतुष्ट को या अंत करण दनस मन इस द्वितीय अवांतर वाक्य की व्याख्या भाष्य में पूरी हुई अब तीसरा अवंतर वाक्य है यद वाचो वाचम इसमें प्रथम पद है वह यस्मादर्थ में है इसे भाष्कार भगवान बता रहे हैं यदवाचो वाचम ये प्रतिग्रहण है और यत शब्द का अर्थ करते हैं यथ शब्दों यस्दे स्रोत्रादि भी सर्व संबद्यते यदवाचो वाचम यहाँ पर प्रयुक्त यत शब्द का अन्वय देहली दीप न्याय से सभी अवांतर वाक्यों के साथ होगा स्रोत्र से सूत्रम इस प्रथम अवांतर वाक्य के साथ भी मनस मन इस द्वितीय के साथ भी और ये जो आपका तृतीय हैं यदवाचो वाचम इसमें इस तो वही हैं प्राण सऊ प्राण प्राण इसके साथ भी और चक्षुष चक्षु यही चक्षु। है ना इसके साथ भी अन्वय होगा इसलिए कहा कि य्दों शब्दो अर्थ है स्रोत्रादि भी सर्व संबदे श्रोत्रादि सब के साथ अन्वित होगा यथ शब्द का मतलब पाँचों अवंतर वाक्य के साथ उसका प्रयोग होगा शुरू में यानी जिस कारण से स्रोत्र का प्रेरक चेतन स्त्रोत्र से असंबद्ध निर्विकार है चेतन उस कारण से स्रोत्र में आत्मबुद्धि त्याग दे और उस निर्विकार प्रेरक चेतन को ही मैं समझ ले ऐसे जिस कारण से मन का अपनी सन्निधि मात्र से प्रेरक निर्विकार चेतन विद्यमान है उस कारण से मन में आत्मबुद्धि छोड़ करके इसी में आत्मबुद्धि करें ऐसे ही वाक का वदन रूप व्यापार में प्रवर्तक अपनी सन्निधि मात्र से निर्विकार चेतन विद्यमान है जिस कारण से उस कारण से वाक को ही मैं न समझ करके उस वाक्य प्रेरक को मैं समझे ऐसा अनुभव होगा इसलिए कहा कि यथ शब्दों यस्मादर्थे और स्रोतरा भी सर्व तो संबंध होने पर क्या वाक्य बनेंगे तो उदाहरण के लिए एक दो वाक्य बताते हैं कि यस्मात मनसो यस्मात्सो इत्तेवम्। तो जिस कारण से स्रोत्रादि का स्रोत्रादि निर्विकार चेतन विद्यमान है उस कारण से स्रोत्रादि में आत्मबुद्धि का परित्याग करें अधिकारी विचारक ये अर्थ निकलेगा अब वाचोह वाचम की व्याख्या प्रारंभ करते हैं वाचोह वाचम इति द्वितीया प्रथमात्मे नम्य तो वाचोह वाचम वाचम ये द्वितीयांत पद है इसे प्रथमांत बनाना है छांदस द्वितीय प्रयोग है तो वाचम इति द्वितीय परिणम्यते विभक्ति वी में परिवर्तन होगा प्रथमांत वा, वाक ऐसा प्रयोग किया जाएगा वाचोह वाक कहा ऐसा क्यों वाचोह वाक ऐसा प्रयोग द्वितीय क्यों नहीं रख रहे हैं वाचम ऐसा तो कहते इसलिए कि अन्य जो अवांतर वाक्य हैं उसमें प्रथमांत निर्देश है इसलिए वाचम ये अकेला ही द्वितीयंत रहना ठीक नहीं है बाकी सब में प्रथमांत है इसे बताते हुए ये कहते हैं कि प्राणस्य प्राणः इति दर्शनात् तो प्राणस्य प्राणः इसमें प्राणः प्रथमांत है बाकी तो जो शब्द हैं स्रोत्र मनः, चक्षुः ये आ, नपुंसकलिंग है नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया के रूप एक जैसे ही होते हैं और प्राण शब्द है पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द का प्रथमा में और द्वितीया में रूप अलग अलग होता है तो प्राण यदि द्वितीयांत तो होता तो प्राणम ऐसा पद प्रयोग हो, होता ना लेकिन यहाँ प्राण ये प्रथमांत है इसमें कोई संदेह नहीं है और स्रोत से स्रोत्रम इसमें तो द्वितीय प्रथमा दोनों भी मान सकते हैं इसलिए जहां कोई संदेह नहीं है ऐसा उदाहरण दिया प्राण से प्राण ये और आगे जो है ये हैं प्राणस्य प्राण इति दर्शनाथ और वाक शब्द कुल मिलकर के यहां पर पांच है ना नोत्र मन वाक प्राण चक्षु इनमें से तीन तो न पुंसकलिंग है प्रथमा द्वितीया में एक जैसा ही होगा वाक स्त्रीलिंग शब्द है और प्राण पुल्लिंग है इन दोनों का द्वितीया और प्रथमा में अलग अलग रूप होगा तो वाचम ये द्वितीया है ये प्रथमा होता तो वाक ऐसा होता और प्राण यदि द्वितीया होता तो प्राणम होता तो ये कहते हैं, वो तीन तो संध्यात्मक हैं। द्वितीया भी मान सकते हैं तृतीय भी मान सकते हैं ये दो हैं तो इनमें प्राण के अनुरोध से आप कह रहे हो कि वाचम को द्वितीया से प्रथमा में परिणत कर लो लेकिन पूर्व कहते हैं कि वाचम इस द्वितीया को देख करके प्राण को ही द्वितीया में क्यों परिणत न किया जाए क्यों प्राण इस शब्द के अनुरोध से वाक को ही प्रथमा में विपरिणत करना है ये भी प्रश्न हो सकता है ना? उसका उत्तर देने के लिए भस्कर भगवान लिखते हैं कि वाचोह वाचम अनुरोधे न प्राण से प्राणम कस्मात्व न क्रियते ये पहले प्रश्न हुआ वाचो वाचम यहां पर जो द्वितियां वाच शब्द है इसके अनुरोध से प्राण प्राणम ऐसा प्राण को ही प्रथमा से द्वितीय में क्यों परिणत नहीं किया जा रहा है ये यदि पूछा जाता है पूर्व के द्वारा तो सिद्धांत कहते हैं न बहु नाम अनुरोध से कहते हैं वाचम ये एक शब्द है द्वितीयांत तो अनेकों का अनुरोध स्वीकार करना उचित होता है तो यदि वाचम इस एक को प्रथमा में परिणत करते है तो एक को ही बदलना पड़ता है और वाचम इस द्वितीय के अनुरो आग्रह पर प्रथमा में बदलना पड़े प्रथमा को द्वितीय में बदलना होगा तो, तो दो को बदलना पड़ेगा जो असंदिग्ध दो है प्रथम के रूप में प्रयुक्त वो दो है सऊ प्राणस्य से प्राण इसमें स यह भी प्रथमांत है ना, और प्राण ये भी प्रथमांत है यदि स ये तत्शब्द का रूप है पुलिंग में और द्वितीय होता तो तम होता तम वो प्राण प्राणम ऐसा प्रयोग करती तो यहाँ स और प्राणह ये दो प्रथमांत शब्द हैं इन दोनों को द्वितीय में परिणत करना पड़ेगा और इन दोनों का बदल न करके मात्र वाक को प्रथमा करते हैं तो एक में ही परिवर्तन करना पड़ रहा है तो दो में परिवर्तन की अपेक्षा एक में परिवर्तन करना लाघव कर है ना न तो बहुनाम युक्तत्वात् इति वाक बहुनाधम वक्तव्य सऊ प्राण से प्राणी शब्द दो अनुरोधे न तो अनेकों का अनुरोध स्वीकारना उचित माना जाता है तो वाचम इस अकेले को वाक ऐसा प्रथमा में परिणत करना उचित होगा तो सब प्राण से प्राण यहां दो में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा शब्दोय के अनुरोध से ये यह यहां पर कहा गया ऐसा करते हैं तो कहते एवं ही बहुनाम अनुरोधो युक्त कृत सो तो जो न्याय है बहुनाम अनुरोध से युक्त यह न्याय भी सार्थक हो जाएगा वाक को प्रथमा में परिणत करते हैं तो और द्वितीया के अनुरोध से प्रथमा को द्वितीया में परिणत करेंगे तो अनेकों में परिवर्तन करना पड़ेगा तो न्याय का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा ते कहा कि एवं ही बहुनाम अनुरोधो युक्त कृत आगे है और भी एक हेतु बताया जा रहा एक तो एक न्याय हुआ ये बहुनाम अनुरोध से दूसरा कहते हैं प्रश्नकर्ता के द्वारा जिस अर्थ को पूछा गया है उस अर्थ का वाचक शब्द का प्रयोग प्रथमा में करना ही उचित माना जाता है इस अभिप्राय से कहते हैं पृष्ठ वस्तु प्रथमाया एवं निर्देशुम युक्तम तो जो पृष्ठ वस्तु है उसका प्रथमा में ही परिणाम प्रथमा से ही निर्देश करना उचित होता है तो शिष्य ने केने शीतम पद्धति प्रेषितम मना पूछा है किसको मनादि के प्रेरक को और यहाँ स्रोत्र से स्रोतम वाचो वाचम इत्यादि से बताया जा रहा है शिष्य के द्वारा पृष्ठ स्रोत्रादि का प्रेरक ही तो स्रोत्रादि के प्रेरक को पूछा गया है इसलिए उसके वाचक शब्द को प्रथमा में ही प्रयुक्त करना उचित है इस अभिप्राय से कहा कि वस्तु पृष्ठ प्रथम निर्देश यहां तक यद वाचोह वाचम इसकी व्याख्या हुई इसलिए वाचोह वाक और इसका अर्थ निकलेगा वाणी में वाग इंद्रिय में वदन सामर्थ्य का निमित्त वाग इंद्रिय से अलग निर्विकार चेतन है वह आत्मा है जिस कारण से उस कारण से वाग इंद्रिय में आत्मबुद्धि का त्याग करें ये वाचो वाचम शब्द का अर्थ निकलेगा तात्पर्य प्राणस्य सऊप्राणस्य क्या नाम प्राणस्य प्राण इसकी व्याख्या आ रही है भाष्य में इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे